पहला प्रश्न भगवान मेरे आंसू स्वीकार करें जा रही हूं आपकी नगरी से कैसे जा रही हूं आप ही जान सकते मेरे जीवन में दुख ही दुख था कब और कैसे क्या हो गया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी अंदर बाहर खुशी के फवरे फूट रहे आपने मेरी झोली अपनी खुशियों से भर दी मगर हृदय में गहन उदासी है और जाने का सोचकर तो सांस रुकने लगती आप हर पल मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं मुझे बल दे कि जब तक आपका बुलावा नहीं आता मैं आपसे दूर रह सकूं। प्रेम शक्ति मनुष्य का स्वयं से जुड़ जाना और बस सुख के फव्वारे फूटने शुरू हो जाते मनुष्य का स्वयं से टूटे रहना और जीवन विषाद है दुख है नरक सुख बाहर से नहीं आता मैंने तेरी झोली सुखों से नहीं भरती तेरी झोली सदा से ही सुखों से भरी रही है सुख हमारा स्वभाव है पर नजर नहीं जाती लोक लोक में भटकती है दृष्टि अपने पर नहीं जाती और सबको हम देखते अपने को बिना देखे रह जाते सब जगह खोजते हैं हर कोने कांथर में तलाशते बस एक अपने अंत स्थल खोजते मैंने तेरी झोली खुशियों से नहीं भर दी सिर्फ तेरी आंखें तेरी भरी हुई झोली की तरफ मोड़ दी एक झलक मिल जाए कि सारा अस्तित्व एक महोत्सव है और बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का यह स्वरूप सिद्ध अधिकार है तुम पैदा हुए हो आनंद के एक गीत होने को तुम्हारी वीणा तैयार है कि छेड़ो और संगीत जन्मे मगर बीना पड़ी रह जाती संगीत पैदा नहीं होता भीतर आंख नहीं जाती गीत बीज ही रह जाते कभी फूल नहीं बन पाते सारी पृथ्वी दुख में जैसे दुख में तू थी प्रेम शक्ति वैसे दुख में सारे लोग हैं और दुख अस्वाभाविक है दुख अप्राकृतिक है दुख होना नहीं चाहिए और है सुख होना चाहिए और नहीं है ऐसी विडंबना है लेकिन स्वभावतः जब पहली दफे अपने भीतर सुख के फवारे फूटते तो हमें भरोसा ही नहीं आता कि ये हमारे ही भीतर फूट रहे हैं इसलिए हम सदा सोचते हैं कहीं और से ये जलधार आई है मेरे पास तू है तो स्वभाव था जब तेरा स्वभाव अंगड़ाई लेगा और जब तेरे भीतर पड़ी हुई प्रसुद्ध संभावनाएं वास्तविक बनेंगी तो नजर मुझ पर जाएगी लगेगा मैंने कुछ किया है उस भूल में मत पड़ना क्योंकि अगर कोई दूसरा सुख दे सके तो कोई दूसरा सुख छीन भी ले सकता है अगर मैंने तेरी झोली भर दी तो कोई तेरी झोली लूट भी ले सकता है फिर तो हम परवस हो गए सदगुरुओं ने सदा यही कहा है न तो सुख दिया जा सकता है न लिया जा सकता है चोर चुरा नहीं सकते लूटेरे लूट नहीं सकते मृत्यु भी नहीं छीन सकती लुटेरों की तो बात ही क्या है लेकिन तेरा भाव ठीक तेरा भाव प्रीतिपूर्ण है तू तो दुख ही दुख में जी तेरे दुख का मुझे पता है पहली बार जब तू आई थी तब की तेरी आंखें और आज की तेरी आंखें एक ही व्यक्ति की आंखें नहीं जब तू आई थी तो तेरी आंखें गहन विषाद से दबी थी एक अमावस की रात थी तेरी आंखों में अब पूरा चांद खेला है चांदनी ही चांदनी तुझे भी भरोसा नहीं आता कि इतना रूपांतरण कैसे हो गया लेकिन फिर भी मैं तुझे याद दिलाता हूं मेरे किए रूपांतरण नहीं हुआ है रूपांतरण तेरे भीतर ही हुआ है मैं उसका कारण नहीं हूं निमित्त भला हूं निमित्त तो और कारण का यही फर्क निमित्त का अर्थ होता है बहाना मेरे बहाने तेरी नजर अपने भीतर चली गई किसी और बहाने भी जा सकती थी कारण सुनिश्चित होता है 100 डिग्री तक पानी को गर्म करोगे तो ही भाप बनेगा यह कारण है किसी और तरह से भाप नहीं बन सकता ये निमित्त नहीं है ये कारण है लेकिन सुबह उगते सूरज को देखकर भी भीतर सूरज उग सकता है झील में खिले कमल को खुलते देखकर तेरे भीतर का कमल भी खुल सकता है रात तारों से भरी हो और तेरे भीतर का आकाश भी तारों से भर सकता है नानक के जीवन में ऐसा हुआ रात है और दूर जंगल में पपीहा पी कहा पी कहा पी कहा की पुकार लगा रहा है और बस चोट पड़ गई पपीहा सदगुरु हो गया पपीहा ने भर दी झोली नानक की सुखों से चोट पड़ गई पी कहा याद आ गई अपने पिया की याद आ गई अपने पिया के गांव की याद आ गई पुकारने लगे पी कहा मां ने समझा कि पागल हो गए आपके कहा लेकिन आनंद के आंसू बह रहे और एक ही लगी है पी कहा मां ने कहा आप सो भी जाओ थोड़ा विश्राम कर लो ये क्या लगा रखा है तो नानक ने कहा जब तक पपिया चुप ना हो तब तक मैं कैसे चुप हो जाऊं पपिया भी अभी पुकारे जा रहा है और उसका पिया तो शायद बहुत दूर भी ना होगा मेरे पिए का गांव तो कहा है मुझे पता नहीं शायद जिंदगी भर मुझे पुकार ना होगा तो पपीहा से भी झोली भर गई निमित्त निमित्त कुछ भी हो सकता है नानक के जीवन में दूसरा निमित्त भी है एक नवाब के घर नौकरी लगा दी बाप ने इजादा साधु सत्संग करते इसको बचाने की जरूरत थी बिगड़ना चाहे और बिगड़ने के सब आसार थे सब तरह से बचाने की कोशिश की पहले धंधे में लगाया भेजा कि जा पास के शहर से कंबल खरीद ला, सर्दी के दिन आते अच्छी बिक्री हो जाएगी कुछ लाभ हो जाएगा अब तो जवान हो गया अब कुछ कर इराम को लिए बैठा कब तक क्या होने वाला है और ख्याल रखना कमाई करनी कमाई पे ध्यान रहे कंबल खरीदना है और कमाई करनी और नानक नाचते हुए लौटे कंबल तो एक भी ना था पिता ने पूछा कंबलों का क्या हुआ कहा कमाई करके लौटा हूं तो रुपए कहाँ है तो नारंग ने कहा रुपए रास्ते में देखा फकीरों का एक झुंड वृक्षों के नीचे ठहरा था सर्द रात बांट भी कंबल मैंने कहा इससे बड़ी कमाई और क्या हो पुण्य लेकर लौटा हूं पुण्य ही तो कमाई है ना पुण्य ही तो असली संपदा है ना ऐसे बेटे से परेशान हो गए होंगे तो नवाब के घर लगा दिया एक नौकरी पर नौकरी भी ऐसी जिसमें ज्यादा कुछ उपद्रव नहीं कुछ पैसे का लेन भी नहीं सैनिकों के लिए रोज अनाज तौल के दे देना है बस वही एक दिन निमित्त हो गया प्रेम शक्ति कारण तो इसको नहीं कह सकते ख्याल रखना कारण और निमित्त का वेद तुम्हें समझा रहा हूं तौल रहे थे एक दिन रोज तौलते थे रोज नहीं हुआ उस दिन हो गया अगर कारण होता तो रोज होता पानी तो रोज तुम गर्म करो सौ डिग्री तक तो भाप बनेगा ऐसा नहीं कि कभी बने कभी ना बने कभी मौस तो बने कभी मौज नहीं तो ना बने कभी कहे रहने तो आज बनना ही नहीं भाप हो तो स्वतंत्रता होती कारण में कोई स्वतंत्रता नहीं कारण में बंधन कारण बिल्कुल जड़ है तोड़ रहे थे एक सैनिक को आटा तराजू में डाला एक दो पाँच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 ध्यान रखना कमाई करनी कमाई पे ध्यान रहे कंबल खरीदना है और कमाई करनी और नाश्ते में वापस लौटे कंबल तो एक भी ना था पिता ने पूछा कंबलों का क्या हुआ कहा कमाई करके लौटा हूं तो रुपए कहाँ है तो नानक ने कहा रुपये रास्ते में देखा फकीरों का एक झुंड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 सैनिकों के लिए रोज अनाज तौल के दे देना है बस वही एक दिन निमित्त हो गया प्रेम शक्ति कारण तो इसको नहीं कह सकते ख्याल रखना कारण और निमित्त का भेद तुम्हें समझा रहा हूं तौल रहे थे एक दिन रोज तौल तौल तौलते थे तौल रोज तौल तौल तौल नहीं हुआ उस दिन हो गया अगर कारण होता तो रोज होता पानी तो रोज तुम गर्म करो 100 डिग्री तक तो भाप बनेगा ऐसा नहीं कि कभी बने कभी न बने कभी मौस तो बने कभी मौज नहीं तो न बने कभी कहे कि रहने तो आज बनना ही नहीं भाप निमित्त हो तो स्वतंत्रता होती कारण में कोई स्वतंत्रता नहीं कारण बंधन है कारण बिल्कुल जड़ है तोड़ रहे थे एक सैनिक को आटा तोला तराजू में डाला एक दो पांच छ दस ग्यारह बारह और जब तेरह पर आए तो हिंदी में तो तेरह है पंजाबी में तेरह तो बस जैसे ही तेरा कहा कि परमात्मा की याद आ गई पी कहा फिर भूल ही गया फिर धुन बन गई इसको कहते भजन इसको कहते भजन धुन बन गई तेरा तेरा तोलते गए चौदह आए ही ना तोलते ही जाए तेरा तेरा सैनिक भी थोड़ा चौंका और लोग भी खड़े थे वो भी चौंके उन्होंने नवाब को खबर दी कि वो आदमी पागल हो गया वो तोले जा रहा है नवाल सबको दिए जा रहा कह रहा तेरा नवाब ने पूछा कि क्या हुआ लेकिन देखा नवाब कोई देख के भी लगा कि इस आदमी को पागल कहना ठीक नहीं और अगर ये पागलपन है तो शुभ है आंखों से आंसुओं की धार बह रही आनंद मग्न नानक और नवाब से भी कहने लगे कि आज घट गई घड़ी जिसकी प्रतीक्षा थी आज उसकी याद आ गई तोलते तोलते ये निमित्त थे रोज तोलते थे नहीं हुआ आज कोई भावदशा ऐसी तरंग में थी कि हो गया प्रेम शक्ति तू भी सुन रही है यहां और भी लोग सुन रहे हैं बहुतों की झोली भर गई बहुतों की नहीं भरी और मैं तो एक सा ही उंडेल रहा हूं ये निमित्त है, कारण नहीं अगर कारण हो तो जो यहां आए उसकी झोली भर जानी चाहिए जो यहां आए आनंद मग्न हो जाना चाहिए जरूरी नहीं है कुछ तो खिन्न होकर लौटते हैं कोई नाराज होकर लौटते हैं कोई दुश्मन होकर लौटते हैं तेरी झोली फूलों से भर गई कमलों से भर गई मैंने नहीं भरी सिर्फ निमित्त हू तू कहा कि मैंने आवाज दी और तूने सुन ली तेरा की संख्या आई और तेरे भीतर सोई हुई कोई स्मृति जग गई जन्मों जन्मों की तूने पूछा है मेरे आंसू स्वीकार करें स्वीकार है तेरे आंसू क्योंकि वे आंसू दुख के नहीं हैं आनंद के हैं क्योंकि वे आंसू संताप के नहीं हैं संतोष के हैं क्योंकि वे आंसू परम तृप्ति के और इस जगत में जब आंसू तृप्ति के होते हैं आनंद के होते हैं अहोभाव के होते हैं तो उनसे सुंदर कोई फूल नहीं होते अमी झरत विकसित कमल उन आंसुओं में अमृत भी झरता है और कमल भी विकसित होते इस जगत में आंसू से सुंदर कुछ भी नहीं है अगर वो आनंद में डूबा हुआ हो सबसे बड़ी प्रार्थना है अर्चना है पूजा है सब पूजा के थाल दो कोड़ी के जिसके थाल में आंसू हैं, आनंद के उसकी अर्चना पहुंचेगी पहुंच गई चलने के पहले पहुंच गई बोले नहीं कि पहुंच गई पाती लिखी नहीं कि पहुंच गई तू कह रही जा रही हूं आपकी नगरी से अब जाना नहीं हो सकता क्योंकि मेरी नगरी कोई स्थान में आबद्ध नहीं है मेरी नगरी तो प्रेम नगरी का ही दूसरा नाम है प्रेम का कोई संबंध स्थान से नहीं है काल से नहीं तू जहां रहेगी मेरी नगरी में रहेगी और मैं चाहता हूं कि लोग जाए दूर दूर ताकि मेरी नगरी फैले ले जाओ प्रेम का ये रंग ऊंडे लो ले जाओ आनंद की ये गुलाल उड़ाओ तुझे नाम भी मैंने दिया है प्रेम शक्ति क्योंकि मेरे लिए प्रेम से बड़ी कोई और शक्ति नहीं प्रेम परमात्मा है बांटो जब तुम्हारी झोली भर जाए तो बांटना सीखो क्योंकि जितना तुम बांटोगे उतनी झोली भरती जाएगी ये जीवन का अंतस का गणित बड़ा अनूठा है बाहर की दुनिया में बाहर के अर्थशास्त्र में तुम अगर बांटोगे तो आज नहीं कल दीन दरिद्र हो जाओगे मुल्ला नसरुद्दीन ने एक भिकारी को किसी धुन में आके पांच रुपए का नोट दे दिया मस्ती में था लाटरी हाथ लग गई थी आज दिल देने का था भितम्बी को भी भरोसा नहीं आया उसने भी उलट पुलट के नोट देखा कि असली है कि नकली फिर की तरफ देखा नसरुद्दीन ने भी उसे गौर से देखा आदमी भला मालूम पड़ता है चेहरे से सुशिक्षित भी मालूम पड़ता है संस्कारी मालूम पड़ता है कुलीन मालूम पड़ता है कपड़े भी यद्यपि फटे हैं पुराने हैं मगर कभी कीमची रहे होंगे पूछा ये तेरी हालत कैसे हुई वह दिकमंगा हंसने लगा उसने कहा कही यही हालत आपकी हो जाएगी ऐसे ही मैं बांटता था बाप तो बहुत छोड़ गए थे मगर मैंने लुटा दिया आप भी अब ज्यादा दिन फिक्र ना करो और जब ये हालत हो जाए तो मेरे झोपड़े में आ जाना वहां जगह काफी है ऐसे ही बांटते रहे तो ज्यादा देर नहीं है ये हालत आ जाएगी आपकी भी बाहर की दुनिया में अगर बांटोगे तो घटता है भीतर की दुनिया में नियम उल्टा है रोकोगे तो घटता है बांटोगे तो बढ़ता है अध्यात्म का अर्थशास्त्र और है गणित और है तुम्हारे भीतर प्रेम उठे तो द्वार दरवाजे बंद करके उसे भीतर छिपा मत लेना अन्यथा सड़ जाएगा अन्यथा जहरीला हो जाएगा विषाप्त हो जाएगा झरने बैठे रहे तो स्वच्छ रहते ताजे रहते प्रेम उठे बांटना और बांटते समय सरते मत लगाना क्योंकि सरते बांटने में बाधापन थी आनंद उठे लुटाना दोनों हाथ उचिए फिर ये भी फिक्र मत देखना कि कौन पात्र है कौन अपात्र ये तो कंजूस देखते हैं पात्र और अपात्र मेरे पास लोग लोग आ जाते हो पूछते ना आप पात्र देखते ना अपात्र आप, आप किसी को भी दे देते मैं कहता हूं मैं लुटा रहा हूं पात्र अपात्र मैं कोई कंजूस इसको देंगे उसको देंगे इसको नहीं देंगे याद नहीं ऐसा सुबह पांच बजे उठता है कि नहीं तो देंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठता तो देंगे क्या बकवास लगा रखिए सात बजे उठेगा तो सन्यासी नहीं हो सकता दिन भर भी सोया रहे तो भी सन्यासी हो सकता है निशाचर हो तो भी चलेगा सन्यास का क्या संबंध कब सो के उठे कब नहीं उठे सन्यास का तो कुछ आंतरिक भावदशा से संबंध है जो जागे में भी जागा रहे दरिया ने कहा ना जागे में जो जागे सोए में तो जागेगा ही जागे में जो जागे जागता ही रहे 24 घंटे जिसके भीतर जागरण का सिलसिला हो जाए फिर कब उठता है कब नहीं उठता क्या फर्क पड़ता है उसके लिए सभी मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त क्योंकि ब्रह्म से जुड़ा है और कोई मुहूर्त हो ही नहीं सकते तो मैं पात्र पात्र नहीं देखता पात्र पात्र कंजूस देखते आनंद जब फलता है कौन पात्र पात्र देखता है बादल जब घिरते हैं तो पापियों के घर पर भी उतने ही बरसते हैं जितने पुण्य आत्माओं के घर पर और फूल जब खिलते हैं तो एक एक नासापुट की परीक्षा नहीं करते कि पापी का है कि पुण्य आत्मा का किसके नासापुट तक सुगंध को भेजे और किसके नासापुट तक जाती जाती सुगंध को वापस लौटा दे और जब दिया जलता है तो रोशनी सबको मिलती बेसर तेरी झोली भरी प्रेम शक्ति बांटना लुटाना बेसर्त बांटना और चकित होकर तू पाएगी आवाज तू रह जाएगी कि जितना बांटा जाता है उतना बढ़ता है इधर तुम बांटो उधर भीतर के अनंत स्रोत बहने शुरू हो जाते हैं। कुए और हौज का यही फर्क है। हौज में से कुछ निकालोगे तो हौज खाली हो जाती कुए में से कुछ निकालोगे तो कुआ नया हो जाता खाली नहीं नई जलधार बह रही पांडित हौज जैसा है प्रज्ञा कुए जैसी तेरे भीतर प्रज्ञा का जन्म हो रहा है बोध का जन्म हो रहा है ध्यान की पहली हवाएं आने लगी वसंत के पहले पहले फूल खिल गए सूचक बड़े सूचक है बांटो जितना बांट सको उतना कम और मेरी नगरी से जाने का कोई उपाय नहीं मेरी नगरी तो हृदय की नगरी प्रेम शक्ति तू उसने सम्मिलित हो गई, उसका अंग हो गई, भाग हो गई। उसमें लीन हो गई अब टूटने का कोई उपाय नहीं है टूटना असंभव है प्रेम कभी टूटता है जो टूट जाए जानना कि प्रेम ही न था कुछ और रहा होगा तुमने प्रेम समझ लिया होगा वह भ्रांति थी प्रेम कभी टूटता नहीं और प्रेम जब आनंद से जुड़ जाता है तब तो कोई टूटने की संभावना ही नहीं तू कहती है आपकी नगरी से जा रही हूं कैसे जा रही हूं आप ही जान सकते हैं यह सच है दूर जाना रोज रोज सन्यासियों को कठिन होता जाता है रोज रोज कठिन होता जाता है इसलिए जल्दी व्यवस्था कर रहा हूं कि जो यहां सदा ही रह जाना चाहे वो सदा ही यहां रह जाए और तेरे लिए तो पहले से ही इंजाम किया हुआ है जैसे ही नया कम्यून बनेगा जो लोग सबसे पहले प्रवेश करेंगे उनमें तू भी होने वाली तू चुन गई है लिखा आपने मेरी झोली अपनी खुशियों से भर दी अंदर बाहर खुशी के फवारे फूट रहे हैं मगर हृदय में गहन उदासी है और जाने का सोचकर तो सांस रुकने लगती है स्वाभाविक है जो मुझसे जुड़ेंगे उनकी सांसें मेरी सांसों से जुड़ गई मुझसे दूर होना पीड़ादायी होगा लेकिन संभालना इस पीड़ा में डूबना नहीं इस पीड़ा को चुनौती समझना इस पीड़ा को भी विकास का एक आधार बनाना एक सीढ़ी बनाना मेरे जीवन का दर्द न गाय चाहे जितना भी मन घबराएगा मुझको कुछ ध्यान तुम्हारा भी तो है वैसे तो घायल दिल कुछ गाता ही दुनिया को अपना दर्द सुनाता ही पर फूट न पाएंगे अब स्वर मेरे मर्यादा ने सीधिए अधर मेरे अधरों पर कोई गीत न आएगा जो तुम्हें दूर से पास बुलाएगा संयम का मुझे सहारा भी तो है मुझको दीवाना की बहारों ने एहसान किया है मुझ पर तारों ने जिसकी मुझको हर बात सुहाती है चांदनी गीत मुझ पर बरसाती है तुम कहा चांद के पास में जाऊंगा अंधेरे में चुप हो सो जाऊंगा मुझ पर एहसान तुम्हारा भी तो है चांदनी सभी को पास बुलाती है में ही क्या सारी दुनिया गाती है कुछ तो गीतों से मन बहलाते हैं कुछ गाँव समय से खुद भर जाते हैं बेहोशी है चंदन की छाओ में है मौन अगर फूलों के गाँवों में जीने के लिए इशारा भी तो है जो फूलों और भ्रमरों पर छाई है कांटों ने वह तकदीर बनाई है पर फूल जिसे भी पास बुलाते हैं कांटे खुद उनकी राह बनाते हैं कैसे न सभी अवरोधो पर छाऊ क्या करूं तुम्हारे द्वार न जो आऊं तुमने फिर मुझे पुकारा भी तो है पुकार तुझे दे दी गई पुकार तूने सुन भी ली आना जल्दी ही हो जाएगा जल्दी ही एक बुद्ध क्षेत्र निर्मित होने की तैयारी में लगा है जहां चाहता हूं कम से कम पांच से लेकर दस हजार सन्यासियां का आवास हो दस हजार लोग आनंद मग्न हो एक इतनी बड़ी ऊर्जा को पैदा कर सकेंगे जो सारे पृथ्वी की हवा को बदल दे अगर एक अनुविस्फोट हिरोशिमा जैसे बड़े नगर को पांच क्षणों में विनष्ट कर सकता है एक लाख लोगों को राख कर सकता है तो दस हजार आत्माओं का आनंद विस्फोट इस सारी पृथ्वी पर एक नए युग का सूत्रपात हो सकता है एक नए मनुष्य को जन्म देना है तुम सब बड़भागी हो क्योंकि उस नए मनुष्य को जन्म देने में तुम्हारा हाथ होगा तुम्हारे हाथ की छाप होगी कठिनाइया तो आएंगी प्रेम शक्ति मेरी तरफ से निमंत्रण तो मिल गया है आना भी तुझे है आना भी पड़ेगा आना ही होगा आए बिना कोई उपाय नहीं है लेकिन अड़चने भी होंगी बाधाएं भी पड़ेंगी परिवार है समाज है संबंधी हैं सब तरह की बाधाएं होंगी उन सब बाधाओं को भी बहुत आनंद से स्वीकार करना वे भी तुम्हारे अंतर विकास में सहयोगी छिप छिप कर चलती पगडंडी धन खेतों की छाओ में अनगाए कुछ गीत गुंजते हैं किरणों के हास में अकुलाई सी एक बुलाहट पुरवा की हर सांस में सोना है उससे छेड़ता छू आंचल के छोर को जल खाते भी बुला रहे हैं बादल वाली नाव में अंग अंग में लचक उठी जो तरुणाई की भोर में लभ के सपनों की छाया को आंज नैन की कोर में राह बनाती अपनी कुछ कांटों में शंख सेवार में काों कीच पड़े रह जाते लिपट लिपट कर पांव में पातर पार धुआरी बोहे की जो चढ़ी कमान है मार रहा यह कौन अहेरी सधे किरण के बान हैं रोम रोम जो चुभे तीर टूटी सीमा मरजात की सुदबुद खो चल पड़ी अचीने अपने गाँव में रुझुन बिछिया झिंगी किन किन जो बकपात है स्वयं बरा बंचली बावरी क्या दिन है क्या रात है पहरू से कुछ पीली कलंगी वाले पेड़ बबूल के बरज रहे रिपाण धरना भोरी कहीं कोठाओ में अपना ही आंगन क्या कम जो चली पड़ा गांव में बहुत बबूलों जैसे लोग बबूल के वृक्षों जैसे कांटों भरे लोग रुकावट डालेंगे बाधा डालेंगे अज्ञात यात्रा पर निकलते यात्री को सभी भयभी डरे हुए लोग रोकना चाहते उनके भी रोकने के पीछे कारण है जब कोई एक व्यक्ति भीड़ से छूटता है भेड़ों की भेड़ से छूटता है और चल पड़ता है किसी अनजानी पगडंडी पर और मैं एक अनजानी पगडंडी मेरा निमंत्रण अज्ञात का निमंत्रण मैं तुम्हें किसी एक ऐसे लोक में ले चलना चाहता हूं जिसकी तुम्हें कोई भी खबर नहीं और मैं चाहूं तो भी उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता तुम जाओगे तो ही जानोगे अनुभव करोगे तो ही पहचानोगे पियोगे तो ही स्वाद पाओगे स्वाद के पहले मैं कोई प्रमाण नहीं दे सकता कोई गारंटी भी नहीं दे सकता कोई उपाय नहीं है गारंटी देने का मेरे साथ चलने के लिए हिम्मत चाहिए दुस्साहस चाहिए तो हजार तरह की बातें लोग कहेंगे लोग समझेंगे पागल लोग समझेंगे स्वच्छंद लोग समझेंगे उच्छल लोग सब तरह की अड़चने पैदा करेंगे उन आर्चनों को भी प्रेम शक्ति बड़ी प्रीति से बड़े आनंद से बड़े अहोभाव से स्वीकार करना क्योंकि मेरे देखे राह में पड़ी सारी बाधाए सीढ़िया बन सकती हैं, बननी ही चाहिए वही तो जीवन की कला है तूने कहा आप हर पल मेरे रोम रोम में समाये हुए हैं मुझे बल दें कि जब तक आपका बुलावा नहीं आता मैं आपसे दूर रह सकूं बुलावा तो दे ही दिया गया है दूर रहने की अब कोई जरूरत भी नहीं है दूरी अब दूरी मालूम होगी भी नहीं एक तो निकटता होती शरीर की और यह हो सकता है तुम किसी के पास बैठे हो शरीर से लगा है सरीस और फिर भी हजारों कोष का फासला हो और यह भी हो सकता है हजारों कोष की दूरी हो और फासला जरा भी ना हो जीवन ऐसा ही रहस्य ये सीधे सीधे गणित से हल नहीं होता हजारों मील के दूर पर भी प्रेमी पास ही होते और शरीर से शरीर लगाए हुए लोग भी अगर प्रेम में नहीं है तो दूर ही होते प्रेम निकटता है और वैसे प्रेम का तेरे भीतर जन्म हो गया है तो दूर कितने दूर रहेगी सामीप्य बना ही रहेगा मैं अब तुझे छाया की तरह घेरे ही रहूंगा मैं एक गंध की तरह तेरे चारों तरफ मौजूद ही रहूंगा तेरे श्वास फ्वास में स्मृति उठती रहेगी सुरती जगती रहेगी चिंता लेने की कोई भी जरूरत नहीं और ज्यादा देर भी नहीं सारी बाधाओं के बावजूद भी सन्यासियों का ग्राम तो बसेगा ही जल्दी ही बसेगा क्योंकि वह काम मेरा नहीं वह काम परमात्मा का है उसमें बाधा पड़ नहीं सकती और जितनी बाधाएं पड़ेंगी उतना ही लाभ होगा शायद जितनी देर हो रही है वह भी जरूरी है और तुम पक जाओ और तुम परिपक्व हो जाओ लेकिन जिस घड़ी तुम राजी हो उसी घड़ी नया ग्राम बस जाएगा और कोई बाधा रुकावट नहीं डाल सकती और ऐसा विराट प्रयोग पृथ्वी पर पहले कभी हुआ नहीं कि दस हजार सन्यासियों ने एक जगह रहकर एक प्रेम में आबद्ध होकर संयुक्त प्रार्थना का ध्यान का स्वर उठाया हो उसकी जरूरत हो गई है अब ये पृथ्वी अत्यंत डमाडोल है यहाँ घृणा की शक्तियां तो बहुत प्रबल है और प्रेम की शक्ति बहुत छीण हो गई यहां प्रेम को प्रज्वलित करना है यहां प्रेम की बुझती बुझती लो को उकसाना है संभालना है मसाल बनानी और दस हजार लोग अगर सब भांति समर्पित होकर अलग अलग न रहकर एक विराट ऊर्जा का स्तंभ बन जाए तो इस पृथ्वी को बचाया जा सकता है इस पृथ्वी पर नए मनुष्य का सूत्रपात हो सकता है होना ही चाहिए मनुष्य बहुत दिन तक अंधेरे में जी लिया रोशनी को लाने का कोई महत्व आयोजन आवश्यक है प्रेम शक्ति तेरे लिए निमंत्रण है बुलावा है तुझे तो उस महत्व आयोजन में सम्मिलित होना है थोड़ी बहुत देर लगे तो उसे भी आनंद से गीत गाके प्रेम से गुजार लेना उसे भी स्वागत करके गुजार लेना विसाद की भाषा ही मेरे सन्यासी छोड़ दे आनंद की भाषा बोलो आनंद की भाषा जियो विषाद से सारे संबंध तोड़ लो, इस जगत में विसाद कुछ भी नहीं है क्योंकि परमात्मा सब जगह मौजूद है कंकण में भरा है कंकण में बह रहा है होना ही इतना बड़ा आनंद है कि किसी और आनंद की आवश्यकता नहीं श्वास लेना ही इतना बड़ा आनंद है किस और आनंद की आकांक्षा करो अभी करो दूसरा प्रश्न मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं क्या करना आवश्यक है सचानंद पहली बात परमात्मा को पाने की चेष्टा भी अहंकार का हिस्सा है क्यों पाना चाहते हो परमात्मा को क्या जरूरत आप पड़ी है कौन सी आर्चन हो रही कुछ लोग धन पाना चाहते हैं कुछ लोग पद पाना चाहते हैं तुम परमात्मा पाना चाहते हो जिनके पास धन है जिनके पास पद है उनको भी हराना चाहते हो उनको भी तुम कहना चाहते हो अरे तुम क्षुद्र सांसारिक जीव मैं आध्यात्मिक मैं छोटी मोटी चीजों की तलाश नहीं करता मैं सिर्फ परमात्मा को खोजता अहंकार के रास्ते बड़े सूक्ष्म एक बात ख्याल में रखना जहां चाह है वहां अहंकार है परमात्मा को चाहा नहीं जाता परमात्मा को पाया जरूर जाता है लेकिन परमात्मा को चाहा नहीं जाता और परमात्मा को पाने की शर्त यही है चाह नहीं होनी चाहिए कोई चाह नहीं होनी चाहिए न धन की न पद की न परमात्मा की चाह मात्र नहीं होनी चाहिए जहां सब चाहे गिर जाती वहां जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है परमात्मा की चाह में और धन की चाह में कुछ भी भेद नहीं जरा भी भेद नहीं चाह तो चाह है चाह का स्वभाव तो एक है तुमने चाह किस चीज पे लगाई किसी ने आप आगाई किसी ने बाप बापे लगाई किसी ने सा पे लगाई इससे क्या फर्क पड़ेगा चाह के विषय से चाह के स्वभाव में अंतर नहीं पड़ता चाह तो चाय ही रहती वह तो वासना ही है वह तो मन का ही खेल वह तो अहंकार की ही दौड़ है वह तो महत्वाकांक्षा है परमात्मा जरूर मिलता है लेकिन उन्हें मिलता है जिनके चित्त में कोई चाह नहीं होती जहां चाह नहीं वहां चित्त नहीं जहां चाह नहीं वहां तुम नहीं जरा सोचो जरा क्षण भर को ध्याओ। अगर कोई चाह ना हो तो तुम बचोगे एक सन्नाटा रहेगा एक विराट शून्य तुम्हारे भीतर होगा एक गहन मौन होगा लेकिन तुम न होगी उसी गहन मौन में उसी शून्य में परमात्मा का पदार्पण होता है आविर्भाव होता है सच तो यह है, वही शून्य पूर्ण है चाहे बाधा डाल रही चाहे व्याघात डाल रही तुम चाहे तो बदल लेते हो लेकिन चाह नहीं छोड़ते सांसारिक चाहों की जगह पारलौकिक चाहें आ जाती हैं साधारण चाहों की जगह असाधारण चाहें आ जाती हैं मगर चाहें जारी रहती और जहां चाह है वहां बाधा है जहां चाह है वहां दीवार है अचाह में सेतु है तो सहजानंद पहली बात परमात्मा को चाहो मत अगर पाना है तो चाहो मत अब दूसरी बात तुमसे कह दो मन बहुत चालाक है मन कहेगा अच्छा मन कहेगा ठीक सजानंद अगर पाना है तो चाहो मत चाह छोड़ दो अगर पाना है तो मन ये भी कर सकता है कि चाह छोड़ने में लग जाए क्योंकि पाना है मगर यह चाह का नया रूप हुआ ये पीछे के दरवाजे से चाहे आगे, गई तुमने बाहर के दरवाजे से विदा किया कि नमस्कार मेहमान पीछे के दरवाजे से आ गए समझना होगा चाहे की विकृति समझनी होगी ताकि चाहे पीछे के दरवाजे से न आ जाए चाहे जब पीछे के दरवाजे से आती है तो और भी खतरनाक हो जाती क्योंकि अब की बार वो मुखोटे ओढ़ के आती सामने के दरवाजे पर तो स्थूल होती भीतर के पीछे के दरवाजे पर सूक्ष्म हो जाती और चूंकि तुम्हारे पीछे से आती पीठ के पीछे छिपी होती इसलिए तुम देख भी नहीं पाते आंख के सामने हो तो दुश्मन बेहतर कम से कम सामने तो है दुश्मन पीछे छिपा हो तो तुम बड़े असहाय हो जाते तुम्हारे साधु संत इसी तरह की चाह से पीड़ित तुम्हारी चाह सामने खड़ी है बाजार में खड़ी है उनकी चाह उनके पीछे छिपी पीठ के पीछे छिपी उन्हें दिखाई ही नहीं पड़ती वो लौट के खड़े भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि चाह उनकी पीठ से ही जुड़ गई वो जब भी लौटते हैं चाह उनकी पीठ के पीछे पहुंच जाती चाह उनके सामने कभी आती नहीं उन्हें कभी दिखाई पड़ती नहीं तो दूसरी बात कहीं चाह को ऐसे मत बचा लेना कि मैंने कहा कि अगर पाना है तो चाह छोड़नी होगी मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाना घटता है जब चाह नहीं होती छोड़ने को नहीं कह रहा हूं छोड़ोगे तो तुम तभी जब तुम्हें कोई और बड़ी चाह मिलने को हो नहीं तो तुम छोड़ोगे कैसे एक कांटे को निकालना हो तो दूसरे कांटे से निकालते और यही हालत चाह की एक चाह निकालनी दूसरी चाह से निकालते और ध्यान रखना कमजोर कांटे को निकालना हो तो भी जरा मजबूत कांटा चाहिए तो पहली चाह को निकालना हो तो और मजबूत चाह चाहिए जो उसे निकाल बाहर कर दे। मगर दूसरी चाह में फंस गए चाह को समझना है ना निकालना है न त्यागना है सिर्फ समझना है चाह का स्वभाव समझना है कि चाह का स्वभाव क्या है चाह करती क्या है चाह कुछ काम करती पहली बात तुम्हें कभी वर्तमान में नहीं जीने देती हमेशा भविष्य में रखती कल चाह का अस्तित्व तो कल में है और कल कभी आता नहीं इसलिए चाह कभी पूरी होती नहीं तुम आज हो चाह कल है इसलिए चाह तुम्हें अपने साथ ही एक नहीं होने देती तोड़ के रखती तुम्हें खंडों में बांट देती सत्य अभी है यही और चाह तुम्हें कल में अटकाए रखती ऐसे तुम सत्य से वंचित रह जाते हो अस्तित्व से वंचित रह जाते हो परमात्मा से वंचित रह जाते हो अपने से वंचित रह जाते हो द्वार है वर्तमान में और चाह टिटोलती भविष्य में वहां सिर्फ दीवाल है और दीवाल है चाह को समझो चाह का अर्थ क्या है चाह का अर्थ यह है कि तुम जैसे हो उससे संतुष्ट नहीं तुम परमात्मा को क्यों चाहते हो क्योंकि पत्नी से संतुष्ट नहीं हो पति से संतुष्ट नहीं हो बेटे से संतुष्ट नहीं हो भाई से संतुष्ट नहीं हो संसार से असंतुष्ट हो इसलिए परमात्मा को चाहते हो तुम्हारे परमात्मा की चाह के पीछे सिर्फ तुम्हारा असंतोष छिपा है और वही भूल हो गई परमात्मा उन्हें मिलता है जो संतुष्ट है परमात्मा उन्हें मिलता है जिनके जीवन में गहन परितोष है जो ऐसे परिपुष्ट हैं कि परमात्मा न मिले तो भी चलेगा जो इतने परितुष्ट हैं कि परमात्मा न मिले तो कोई आचरण नहीं उनको परमात्मा मिलता है परमात्मा का नियम करीब करीब वैसा है जैसा बैंक का नियम होता है अगर तुम्हारे पास रुपए हैं बैंक रुपए देने को राजीव होता है। अगर तुम्हारे पास रुपए नहीं है बैंक मुंह फोड़ लेता है रास्ता लोगो कहीं और जाओ जिसकी साख है बाजार में उसको बैंक रुपए देता है उसको जरूरत नहीं रुपए की इसलिए रुपए देते हैं बड़े अजीब नियम मगर यही नियम जिस को रुपए की कोई जरूरत नहीं है बैंक उनके पीछे घूमता है बैंक के मैनेजर खुद आते कि कुछ ले ले कि कुछ हमारी सेवा ले ले और जिसको जरूरत है वो बैंकों के चक्कर लगाता है उसे कोई देता नहीं परमात्मा का नियम भी कुछ ऐसा ही है तुम अगर संतुष्ट हो परमात्मा कहता है ले ही लो मुझे आ जाने तो मुझे भीतर तुम्हारे संतोष में अपना घर बनाना चाहता है संतोष में ही तुम मंदिर होते हो और मंदिर का देवता द्वार पर दस्तक देता है कि आ जाने दो अब तुम राजी हो गए अब तुम मंदिर हो अब मैं आ जाऊं और विराजमान हो जाऊं सिंहासन बन चुका अब खाली रहने की कोई जरूरत नहीं लेकिन तुम हो असंतोष की लपटों से भरे हुए मंदिर तो है ही नहीं तुम्हें एक चिता हो जो धू कर जल रही परमात्मा आए तो कहा आए कहते हो मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं क्यों पाना चाहते हो जरा कारणों में खोजो अजीब अजीब कारण है किसी की पत्नी मर गई वो परमात्मा की तलाश में लग गए किसी का दिवला निकल गया मुन मुनाए भय संन्यासी अब दिवाली निकल गया तो अब करना भी क्या है दुकान पर थे अब सन्यासी होने की मजा ले लो लोग जरा कारण तो देखें कि किस लिए परमात्मा को खोजने निकलते हो तुमने देखा जब तुम दुख में होते हो तब परमात्मा की याद करते हो जब तुम सुख में होते हो तब तब बिल्कुल भूल जाते हो और मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि सुख में पुकारो तो आए दुख में पुकारो तो नहीं आएगा क्योंकि दुख की पुकार ही झूठी दुख की पुकार सांत्वना के लिए सहारे के लिए दुख की पुकार में तुम परमात्मा का शोषण कर लेना चाहते हो उसका उपयोग कर लेना चाहते हो उसकी सेवा लेना चाहते हो जब तुम सुख से भरो तब पुकारो मैं अपने सन्यासियों को कहना चाहते हूं। जब तुम आनंदित हो तब प्रार्थना करो दुख को क्या उसके द्वार पर ले जाना द्वार दरवाजे बंद करके दुख को रो लेना क्या परमात्मा के चरणों में चढ़ाना हा जब आनंद उठे मग्न भाव उठे तो नाचना तो पहन लेना पैरों में घूंगस तो देना थाप मृदंग पर उत्सव में उससे मिलन होगा क्योंकि उत्सव में ही तुम अपनी पराकाष्ठा पर होते हो उत्सव के क्षण में ही तुम्हारे भीतर के सारे द्वंद चले जाते तुम निर्द्वंद होते हो उत्सव के क्षण में ही तुम्हारे भीतर दिया जलता है रोशनी होती और जो उत्सव से भरा है उससे कौन गले नहीं लगना चाहता परमात्मा भी उससे गले लगना चाहता है जो उत्सव से भरा है रोती सकलों से तुम भी बचते हो परमात्मा भी बचता है आखिर उस भी कुछ दया करो उसका भी कुछ ध्यान रखो और तुम एक ही नहीं हो जमीन भरी है रोती लंबी शकलों से उदास सकनों से परमात्मा इनसे बचता है मैं तुमसे कह देना चाहता हूं ये जहां पहुंच जाते परमात्मा वहां से भाग निकलता है परमात्मा तो वहां आता है जहां कोई गीत गूंजता है कहीं नाच होता है कहीं वीणा के स्वर छेड़े जाते परमात्मा तो वहां आता है जहा मौज तिरंगे लेती परमात्मा तो वहां आता है जहां प्रेम हिलोने लेता है परमात्मा तो वहां आता है जहां तुम्हारी आत्मा का कमल खिलता है परमात्मा अपने से आ जाएगा तुम चिंता ही ना करो तुम मत परमात्मा को खोजो मैं तुम्हें एक ऐसी राह बताता हूं कि परमात्मा तुम्हें खोजे और तब मजा और है खोज सकता है परमात्मा तुम्हें तुम शांत हो आनंदित हो प्रफुल्लित हो मस्त हो खोजना ही पड़ेगा उसे साधना देवत्व की करता रहा मैं पर हृदय का शून्य ही भरने न पाया नील अंबर के निलय का रह गया संधान करता प्रश्न के उत्तर न आया रह गया अनुमान करता कृपणता के कूट से भी शिखर तक चढ़ने न पाया सामने मंजिल खड़ी थी पाव पर बढ़ने न पाया अर्चना पुरुषत्व की करता रहा मैं किंतु भय का बीज ही मरने न पाया खोखले गुम्फन में कसकर कर वासना का सऊ उठाए आत्मा की घुटन पीकर नैन मेरे छट खो गया निर्वाण पावन भटक अंधी सी गली में लग गए कुछ कीटकाले शुद्ध काया की कली में कामना अमृत की करता रहा मैं वासना का वेग ही थिरने न पाया चाहता था विश्व सारा फूल मुझ पर ही चढ़ाए मानकर प्रतिमान मुझको प्रेम का चंदन लगाए किंतु मन दुर्भावनाओं में फंसा अस्तित्व कहकर मूर्ता मेरी स्वयं ही छल गई व्यक्तित्व बनकर वांछना अखिलित्व की करता रहा मैं किंतु सबसे प्यार करना ही ना आया छोड़ो परमात्मा की फिक्र खोजोगे भी कहा उसे उसका पता ठिकाना भी तो नहीं है उसके रंग रूप का भी तो कोई निर्णय नहीं है मिल भी जाए अचानक तो पहचानोगे कैसे कोई तस्वीर नहीं है उसकी कोई आकृति नहीं आकार नहीं उसका कोई नाम धाम नहीं उसका कहा जाओगे कैसे तलाशोगे किससे पूछोगे है तो सभी जगह है तो फिर खोजने की कोई जरूरत नहीं और नहीं है तो कहीं भी नहीं तो फिर भी खोजने की कोई जरूरत नहीं खोजने का कोई सवाल ही नहीं खोज छोड़ो खोज में दौड़ है दौड़ में तनाव है खोज में मन है मन में अहंकार है खोज छोड़ो ध्यान का इतना ही अर्थ है कि घड़ी दो घड़ी रोज सब खोज छोड़ कर चुपचाप बैठ जाओ कुछ भी ना करो कुछ भी ना करो मस्त बैठे हो अल मस्त डोलो कोई गीत उठाए सहज गुनगुनाओ बांसुरी बजानी आती हो बांसुरी बजाओ कि अलगोजे पतान छेड़ दो कुछ भी ना आता हो एड़ा तेरा नाच सकते हो नाचो बैठ तो सकते ही हो एक घंटा अगर 24 घंटे में तुम सब खोज सब चाह छोड़कर बैठ जाओ जैसे ना कुछ करने को है ना कुछ करने योग्य है तो ऐसे बैठते बैठते बैठते तुम्हारे मन में एक दिन एक ऐसा सन्नाटा आ जाएगा जिससे तुम अपरिचित हो वह सन्नाटा परमात्मा के आगमन की खबर है उसके पीछे ही परमात्मा चला आ रहा है गहन शांति होगी होगा और उसी के पीछे पूर्ण भर आएगा सजानंद पूछते हो क्या करना आवश्यक है कुछ भी करना आवश्यक नहीं क्योंकि परमात्मा है ही बनाना नहीं है निर्माण नहीं करना उघाड़ना भी नहीं है उघड़ा ही है नग्न खड़ा है सिर्फ तुम्हारी आंखें बंद है और आंखें बंद कैसे हैं? चाह के कारण बंद है वासना के कारण बंद है कामना के कारण बंद है यह मिल जाए वह मिल जाए इस सब विचार की परतों पर परतें तुम्हारी आंखों को अंधा किए नहीं कुछ चाहिए जो है पर्याप्त है ऐसे भाव में डुबकी मारो जो है जरूरत से ज्यादा है ऐसे परितोष को संभालो जो है उसके लिए धन्यवाद दो जो नहीं है उसकी मांगना करो और मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ परमात्मा तुम्हें खोजता आ जाएगा निश्चित आ जाएगा ऐसा ही सदा खोजता आया है तीसरा प्रश्न भगवान आपके प्रवचन में सुना कि एक जैन मुनि आपकी शैली में बोलने की कोशिश करते हैं तोते की भांति पर यह मुनि ही नहीं बहुत बहुत से महानुभावों को यही करते देख रहे हैं चुपके छुपके वे आपकी किताबें पढ़ते हैं, फिर बाहर घोर विरोध भी करते और बुरा तो बहुत तब लगता है जब आपके विचारों को अपना कहकर बताते हैं छपवाते हैं फिर इतराते ऐसे तथाकथित कथित के पाखंड को सहा नहीं जाता तो क्या करे माधवी भारती यह स्वाभाविक है इससे चिंतित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं इस तरह परोक्ष रूप से वे मुझे स्वीकार कर रहे हैं। अभी परोक्ष किया है स्वीकार हिम्मत बढ़ते बढ़ते किसी दिन प्रत्यक्ष भी स्वीकार कर सकेंगे और ऐसे धोखा कितने दिन तक दे सकते हैं? लाखों लोग मेरी किताबें पढ़ रहे हैं मेरे वचन सुन रहे हैं उन्हीं के बीच बोलेंगे कब तक ये धोखा चला सकते इसकी चिंता ना करो और ये बिल्कुल स्वाभाविक है जब भी कोई चीज लगती है कि लोगों को आकर्षित कर रही तो उसकी नकलें पैदा होनी स्वाभाविक है असली सिक्के हैं इसलिए नकली सिक्के होते असली सिक्के ना हो तो नकली सिक्के भी मिट जाए और जरूरी है कि वे मेरा विरोध करें क्योंकि अगर वे विरोध ना करें और फिर मेरी बातों को दोहराएं, तब तो बिल्कुल पकड़े जाएं। तो पहले विरोध करते हैं ताकि एक बात तो साफ हो गई कि वो मेरे विरोधी ताकि कोई शक भी ना कर सके कि वो जो कह रहे हैं वो घूम फिर के मेरी ही बात कह रहे हैं मैंने जिन मुनि की बात की मुनि नथमल मैं तो उनका नाम रखता हूं मुनि थोथुमल बिल्कुल थोथे सब उधार लेकिन दोहराने में कुशल है दोहराने की भी कुशलता होती सभी नहीं दोहरा सकते और दोहराना कोई आसान काम नहीं बड़ा कठिन काम अपनी बात कहनी तो बड़ा आसान है अड़चन नहीं होती कुछ अपनी ही बात है सह जाती तो मुनि थोटूमल का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं सम्मान इसलिए करता हूं कि वो बिल्कुल दोहरा लेते बड़ी मेहनत करनी पड़ती होगी बड़ा श्रम उठाना पड़ता होगा उनकी कुशलता तो माननी होगी और तेरा पंथ के जैन साधुओं में सदियों से एक प्रयोग जारी रहा वो स्मृति का प्रयोग है सतावधान उसमें स्मृति को निखारने की कोशिश की जाती और ज्यादा से ज्यादा चीजें कैसे याद रखी जाएं इसके प्रयोग किए जाते सौ चीजें इकट्ठी याद रखी जा सके जैसे तुम सौ नाम लो तो जैन मुनि सौ ही नाम इकट्ठे दोहरा देगा उसी क्रम में जिस क्रम में तुमने लिए थे तुम खुद ही भूल जाओगे कि सौ नाम मैंने किस क्रम में लिए थे तुम्हें तो फिरिस्त रखनी पड़ेगी मेल रखने के लिए कि मुनि जब कहे तो मिला लू कि ठीक लेकिन देर तेरा पंथ में ये प्रक्रिया जारी रही है स्मृति का एक प्रयोग है यादाश्त को निखारने की एक अभ्यास व्यवस्था है पुराने दिनों में इसका उपयोग भी था क्योंकि शास्त्र छपते नहीं थे लोगों को याद रखना पड़ते थे सदियों तक लोगों ने शास्त्र याद रखे सिर्फ स्मृति के बल पर तो उसी पुरानी प्रक्रिया को अभी भी दोहराए चले जा रहे हैं अब कोई जरूरत नहीं मगर उसका उपयोग और तरह से भी हो सकता है जब घंटे डेढ़ घंटे में आचार्य तुलसी से बात किया और मुनि थोथुमल ने पूरी की पूरी बात वैसी की वैसी शब्द सा दोहरा दी तो एक बात तो माननी होगी कि स्मृति सुंदर है स्मृति अच्छी बुद्धि नहीं है बुद्धि और स्मृति का कोई अनिवार्य नाता नहीं सच तो यह है अगर तुम्हें अपनी ही बात कहनी तो स्मृति की कोई जरूरत ही नहीं रहती तुम कभी भी कह सकते हो तुम्हारी ही बात है जब तुम्हें सत्य ही कहना है तो स्मृति की कोई जरूरत नहीं रहती झूठ बोलने वाले आदमी को स्मृति को निखारना पड़ता है क्योंकि उसे याद रखना पड़ता है कि झूठ बोला हूं किससे बोला हूं क्या बोला हूं कहीं उसके विपरीत कुछ न बोल जाऊं उससे भिन्न कुछ न बोल जाऊं उसे सब तरह की चिंता रखनी पड़ती जो दूसरों की बातें दोहराते हैं उन पर तो दया करो उनके श्रम पर दया करो उनकी मेहनत बड़ी है माधवी नाराज होने की कोई जरूरत नहीं नाराजगी आती है ये स्वाभाविक है मुल्ला नसुद्दीन एक दिन मुझसे कह रहा था कि मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई और आज जरा बात ज्यादा हो गई बातचीत तो कई दफा हुई थी आज हाथापाई हो गई ऐसा मुझे क्रोध आया कि दो चार चांटे रसीद कर दिए अब चित्र जरा मलिन मैंने कहा कहाखिर मामला क्या हुआ तुम दोनों में तो काफी बनती है उसी बनती बनती के कारण तो यह उपद्रव बढ़ता गया मुल्ला नसुद्दीन बोला अजीब सालों से वह मेरे कपड़े पहन रहा था जुड़वा भाई है मेरे जूते काम में ला रहा था मैं कुछ नहीं बोला यहां तक कि मेरी प्रेसी भी उसने मुझसे छीन ली फिर भी मैं कुछ नहीं बोला बैंक से मेरे नाम से पैसे निकाल लाता है फिर भी मैं बर्दाश्त करता रहा मेरे नाम से लोगों से पैसे उधार ले लेता जो मुझे चुकाने पड़ते लेकिन बर्दाश्त की भी एक हद होती कल वह मेरे दांत लगा कर मेरी ही खिल्ली उड़ाने लगा फिर मैंने रसीद कर दिए दो हाथ एक सीमा होती हर चीज की तो माधवी तेरा दुख मैं समझा तेरी पीड़ा समझा ऐसा पाखंड मेरे सन्यासियों को आखड़ता है क्योंकि मेरे सन्यासी जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं और जब वो सुनते हैं उन्हीं बातों को किन्हीं से दोहराया जाता और इतना भी ईमानदारी नहीं कि स्पष्ट कह सकें कि ये विचार कहां से आए न केवल इतनी ईमानदारी नहीं इतनी सौजन्यता भी नहीं कि कम से कम विरोध ना करें लेकिन विरोध के पीछे भी तर्क है विरोध करने से पक्का हो जाता है कि ये विचार कम से कम मेरे तो नहीं हो सकते जिसका विरोध कर रहे हो उसके तो नहीं हो सकते बटन रफल ने लिखा है कि अगर कहीं किसी की जेब कट जाए और जो आदमी बहुत जोर से चोरी के खिलाफ बोले वो कहे मारो पकड़ो किसने जेब काटा उसको पकड़ लेना जहां तक संभव संभावना उसी ने काटा उसको एकदम पकड़ लेना ये ठीक बात है इसको मैं अनुभव से जानता हूं मेरे गांव में मेरे बचपन में ज्यादा कुछ चीजें चुराने को थी भी नहीं लेकिन तरबूज खरबूज नदी पर, होते और उनको चुराना भी आसान क्योंकि रेत में ही बागोड़ लगाई जाती है कहीं से भी बागोड़ को रेत से उखाड़ लो कोई उखाड़ने में भी अड़चन नहीं रेत ही कहीं से भी गुज जाओ बागोड़ में तो दो चार मित्र गुज जाते थे लेकिन मैंने एक बात बहुत जल्दी सीख ली कि अगर आ जाए मालिक तो भागना नहीं बाकी तो भागते थे मैं चिल्लाता था, था पकड़ो मैं कभी नहीं पकड़ा गया क्योंकि मालिक समझता अपने साथ में यह आदमी अपने स्वभावता जब मैं भाग ही नहीं रहा हूं तो बात जाहिर है कि मैंने चोरी नहीं की मेरे विरोध में वो बोलते हैं वो सिर्फ भूमिका है ताकि फिर वो मेरी बातों को दोहराएं तो तुम्हें कल्पना में भी ये बात ना उठ सके कि चोरी की गई लेकिन वे कितनी ही व्यवस्था से दौड़ाएं और कितना ही शब्द सा दौड़ाएं मेरी बातों के आधार स्तंभ उनके जीवन आधार स्तंभों से भिन्न ही नहीं विपरीत है इसलिए अगर तुम गौर से देखोगे तो उनके मुंह से मेरी बातें अत्यंत तो फूहड़ हो जाती और उन्हें उनमें कुछ कुछ मिलाना पड़ता है नहीं तो उनकी जीवन दृष्टि से तालमेल नहीं बैठेगा अब जैसे मैं जीवन का पक्ष पाती हूं तुम्हारे साधु सन्यासी जीवन विरोधी मेरी सारी बातों की संगति जीवन के प्रेम से जुड़ी है, और उन सब के विचारों का आधार जीवन त्रात्याज्य है इस बात पर खड़ा अब मेरी बातें दोहराएंगे तो बड़ी अड़चन आती उसमें विसंगति आती तो या तो मेरी बातों को तोड़ना मरोड़ना पड़ता है यहां वहां से जोड़ना पड़ता है और या फिर मेरी बातें स्पष्ट रूप से ही उनके मुंह पर एकदम अर्थहीन हो जाती मुल्ला नसुद्दीन पोस्ट ऑफिस गया और पोस्टमास्टर के पास जाकर उसने कहा कि जरा मेरा ये कार्ड लिख दे पता लिख दे इस पर पोस्टमास्टर ने पता लिख दिया धन्यवाद नसरुद्दीन ने कहा अब जरा चार पंतियां मेरी खैरियत की भी लिख दें पोस्टमास्टर ऐसे तो प्रसन्न नहीं था कि इसका ये इस काम के लिए पोस्टमास्टर नहीं है लेकिन अब ये बुढ़ा आदमी अब पता लिख ही दिया चार पंतियां और किसी तरह झुंझुलाते हुए उसने चार पंक्तियां और लिख दी और फिर पूछा और कुछ मुला ने सुदीन का बस एक पंथी और लिख दें इतना और लिख दें कि गंदे और फूहड़ हैंड राइटिंग के लिए क्षमा करना ऐसी ही हालत हो जाती मैं जो कह रहा हूं उसका मेरे साथ एक तारतम्य है उसका एक तालमेल है मैं जो कह रहा हूं वो मेरे वीना के तार है उन तारों को लेकर तुम किसी और वाद्य में जोड़ दोगे बेसुरे हो जाएंगे फूह हो जाएंगे मैं जो कह रहा हूं वह एक पूरी जीवन दृष्टि है एक पूरा जीवन दर्शन है उसमें से तुमने कुछ भी टुकड़े निकाले चाहे वो टुकड़े कितने ही प्रीति लगते हो उनके संदर्भ से उनको अलग किया कि वो बेजान हो जाएंगे तुम्हें एक बच्चे की आंखें बड़ी प्यारी लगती हैं। शांत निर्मल निर्दोष इससे ये मत सोचना कि बच्चे की आंखें निकाल लोगे और टेबल पर सजा कर रखोगे तो बहुत अच्छी लगेंगी खून खराबा हो जाए सारी सादगी बच्चे की आंखों की निर्दोषता खो जाएगी मुर्दा हो जाएंगी आंखें पथरा जाएंगी वो तो उसके पूरे व्यक्तित्व के साथ ही उनका तालमेल है संगति है संदर्भ है और पूरे प्राणों से उनका जोड़ है मेरा एक एक शब्द मेरी पूरी जीवन दृष्टि से जुड़ा हुआ है उसे तुम तोड़ ले सकते हो उसको तुम अलग अलग वाद्यों पर बजाने की कोशिश कर सकते हो लेकिन बात जमेगी नहीं मुल्ला नसुद्दीन ने बढ़िया सा कपड़ा खरीदा और सूट सिलवाने के लिए एक दर्जी के पास गया दर्जी ने कपड़ा लेकर मापा और कुछ सोचते हुए कहा कपड़ा कम है इसका एक सूट नहीं बन सकता वह दूसरे दर्जी के पास चला गया उसने माप लेने के बाद कहा आप 10 दिन बाद आइए और सूट ले जाइए निश्चित समय पर मुल्ला नसुद्दीन दर्जी के पास गया सूट तैयार था अभी सिलाई के पैसे चुका ही रहा था कि दुकान में दर्जी का पांच वर्षीय लड़का प्रविष्ट हुआ उस बच्चे ने बिल्कुल उसी कपड़े का सूट पहन रखा था जिसका मुल्ला नसुद्दीन ने सूट बनवाया था मुल्ला चौंका, उसने कहा मामला क्या है तुमने कपड़ा चुराया थोड़ी सी बहस के बाद दर्जी ने स्वीकार कर लिया अब मुल्ला पहले दर्जी के पास गया और फुंकारते हुए बोला तुम तो कहते थे कपड़ा कम है पर तुम्हारे प्रतिद्वंदी दर्जी ने उसी कपड़े से न केवल मेरा बल्कि अपने लड़के का भी सूट बना लिया दर्जी धीरे ऐसी सुनता रहा फिर कुछ सोचते हुए बोला लड़के की उम्र क्या है पांच वर्ष दर्जी चेक कर बोला मैं भी कहू कारण क्या है श्रीमान मेरे लड़के की उम्र 18 वर्ष एक संदर्भ में बात लग जाए दूसरे संदर्भ में ना लगे लगती ही नहीं मैं भी देखता हूँ मेरे पास लोग बेच देते है मेरे सन्यासी लेख भेज देते हैं किताबें भेज देते हैं कि ये बिल्कुल बातें आपकी चुराई हुई हैं, कहीं उनका तालमेल नहीं बैठता लेकिन इस आशा में कि ये बातें लाखों को प्रभावित कर रही हैं, तो इन बातों में कुछ बल है इसलिए इन बातों को कहीं भी डाल दो तो शायद लोग प्रभावित होंगे मैं उन सब थोथु मलों से कह देना चाहता हूं बातों में बल नहीं होता बल व्यक्तित्व में होता है बातों में क्या होता है शब्द तो मैं वही बोल रहा हूं जो तुम सब बोलते हो कुछ ज्यादा शब्द मुझे आते भी नहीं शब्दों की कोई बहुत बड़ी संख्या भी मेरे पास नहीं है मेरी शब्दावली बहुत छोटी अगर तुम हिसाब लगाने बैठो तो 400, 500 शब्दों से ज्यादा शब्द सब... उपयोग में नहीं लाता लेकिन टर्नओवर काफी असली सवाल टर्नओवर ओवर शब्द तो मैं कोई अनूठे नहीं बोल रहा हूं काम चलाऊ है रोजमर्रा के है बातचीत के लेकिन पीछे कोई और है शब्दों के पीछे निःशब्द का प्राण है शब्दों के पीछे शून्य का संगीत है शब्दों के पीछे साक्षात्कार है मुल्ला नसुद्दीन एक दिन आया और अपने यात्रा के किस्सों को बढ़ा चढ़ा के लोगों को सुनाने लगा और मुझे पता वो कहीं गया नहीं मेरे सामने ही सुनाने लगा कहने लगा अमेरिका गया इंग्लैंड भी गया अफ्रीका भी गया अफ्रीका के जंगली देश देखे बर्फानी देशों में भी फंसा ऐसा शिकार किया वैसा किया मैं चुपचाप सुनता रहा मैंने उससे नहीं पूछा कि नसरुद्दीन फिर तो आपको भूगोल की अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी उसने कहा जी नहीं मैं वहां गया ही नहीं तुम्हें जब कोई थोथुमल मिल जाए तुमसे जरा कुछ पूछा करो भैया भूगोल गए वो कहेंगे नहीं वहां गए ही नहीं नाराज मत हो न माधवी मजा लो इन सब बातों का भी मजा लो यह सब भी होता है यह सब स्वाभाविक है यह अच्छे लक्षण ये इस बात के लक्षण है कि जो मेरे विरोध में है वो भी अपने को मुझसे बचा नहीं पा रहे किताबों में छिपा छिपा की किताबें पढ़ रहे मेरे एक मित्र जैनों के एक बड़े संत कांजी स्वामी को मिलने गए वो कुछ पढ़ रहे थे उन्होंने जल्दी से किताब उल्टा के रख दी मेरे मित्र को गैरिक वस्त्रों में देखा माला देखी बस एकदम मेरे खिलाफ बोलने लगे इसलिए तुमको गैरिक वस्त्र और माला पहना दी जैसे सांड एकदम बिचर जाता ना लाल झंडी के ऐसे लोगों को बिचकाने के लिए तुम्हें ये लाल झंडी दे दी कि जहां देखी झंडी के वो बिचके एकदम एकदम मेरे खिलाफ बोलने लगे लेकिन मेरे मित्र को किताब देख के शक हुआ उल्टी तरफ तो दी थी उन्होंने लेकिन तुम देखते हो मैं दोनों तरफ फोटो छपा देता उल्टी भी रखोगे तो कैसे रखोगे उन्होंने कहा आप खिलाफ तो बड़ा बोल रहे हैं फिर ये किताब क्यों पढ़ रहे अगर ये व्यर्थ की बातें तो आप समय खराब क्यों कर रहे हैं सार्थक बातें क्यों नहीं पढ़ते समय सार पढ़िए जैन शास्त्र पढ़िए ये क्यों किताब आप समय खराब कर रहे हैं और क्या मैं देख सकता हूं ये किताब क्योंकि मुझे शक है कि तीन दिन से आपको सुन रहा हूं वो इसी किताब में से बोला जा रहा है हालांकि सब विकृत हो जाता है हो ही जाएगा तुम किसी सुंदर से सुंदर गीत से शब्द चुन लो तो उन शब्दों में सौंदर्य नहीं रह जाता सौंदर्य सदा संपूर्ण संदर्भ में रहता है एक फूल तुम तोड़ लो वृक्ष से तोड़ते ही मर जाता है वृक्ष में जीवन तथा रसथार बहती थी मगर ये चलेगा इसको रोकने का एक ही उपाय है मेरी किताबों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ इसके रोकने का एक ही उपाय है लोग मुझसे ज्यादा ज्यादा परिचित हो जाएं ये अपने आप रुक जाएगा या तो रुकेगा या फिर जिन लोगों को ये बात ठीक ही लग रही है उनको हिम्मत पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा मेरे पास लोग आते वो कहते हैं फलम महाराज बस आपकी ही बात बोलते मैंने कहा मेरा नाम लेते हैं कभी नाम आपका कभी नहीं लेते मगर बात तो आपकी ही बोलते किताब तो आपकी ही पढ़ते तो मैंने कहा जब तक वो मेरा नाम ना ले तब तक, तक समझना कि बेईमान है किताब पढ़ना और बात मेरी बोलना लेकिन इस तरह की भ्रांति खड़ी करना कि वो बात उनकी है मुझे कुछ अड़चन नहीं है लेकिन इससे वो खुद ही धोखा खा रहे हैं खुद भी जो लाभ उठा सकते थे वो भी नहीं उठा पा रहे हैं और दूसरों को कब तक धोखा दोगे थोड़े से लोगों को थोड़े दिन धोखा दिया जा सकता है लेकिन कब तक धोखे टूट जाते हैं धोखे टूट के ही रहेंगे हमारे एक लाख सन्यासी है सारी दुनिया में ये जगह जगह धोखे तोड़ेंगे और ये एक लाख पे रुकने वाले नहीं ये जल्दी दस लाख हो जाएंगे ये फैलता हुआ जैसे पूरे जंगल में आग लग गई एक चिंगारी से लगी मगर पूरा जंगल जल उठा है कितनी देर तक ये धोखा धड़ी चलेगी इसलिए माधवी इसकी चिंता में मत पड़ो इतराने दो बोलने दो दोहराने दो तोते हैं इंटर नाराज होना नहीं चाहिए तोते हैं तोतों के साथ तोतों जैसा व्यवहार करो बस बुद्धि ना मात्र को नहीं ग्रामाफोन रिकॉर्ड हिज मास्टर्स वॉइस वो हिज मास्टर्स वॉइस वालों ने भी खूब तरकीब की चौंगे के सामने कुत्ते को बैठा दिया क्योंकि कुत्ते से ज्यादा सेवक और मालिक का कौन हिस्स मास्टर्स वॉय मालिक कहे के पूछ लाओ तो पूछा मालिक कहे भौको तो भौकता कभी कभी कुत्ता संदेह में होता है तो दोनों करता है तुमने देखा तुम किसी के घर गए कुत्ता सामने मिला और कुत्ते को पक्का नहीं है कि मालिक के दोस्त हो कि दुश्मन हो अपने हो कि पराये हो कि तुमसे कैसा व्यवहार करना तो कुत्ता दोनों काम करता है भूखता भी है पूछ भी इलाका है ये राजनीति वो देख रहा है कि जैसी स्थिति होगी जिस तरफ ऊट करब लेगा उसी तरफ हम भी हो जाएंगे पूछ से जय जयकार बोल रहा है पूछ से कह रहा है जिंदाबाद मुंह से कह रहा है मुर्दाबाद देखना है प्रतीक्षा की स्थिति साफ हो जाए कि मामला क्या है फिर घर का मालिक आ गया और तुम्हें गले लगा लिया भौंकना बंद हो गया पूछ हिलती रही घर का मालिक आ गया उसने कहा आगे बढ़ो और दरवाजा देखो कि पूछ हिलना बंद हो जाएगी कुत्ते की भोंकना बढ़ जाए अभी ये जो लोग मेरी बातें दोहरा रहे हैं ये दोहरी स्थिति में भौंकते भी हैं, पूछ भी हिलाते हैं। इनको भी पक्का नहीं कि, कि मैं जो कह रहा हूं उसके साथ क्या निर्णय लेना क्या मान के चल पड़ना इतना साहस करना बिन माने भी नहीं रह सकते कुछ बात है कि दिल में चोट भी करती है कुछ बात है कि झकझोरती भी कितने साधु संन्यासियों मुनियों के पत्र आते कि हम छोड़ने को राजी हम इस जाल से छूटना चाहते लेकिन क्या आपके आश्रम में जगह मिलेगी अब मैं जानता हूं ये जो जैन मुनि हैं हिंदू साधु हैं ये किसी काम के नहीं और मेरा आश्रम सृजनात्मक होने वाला है इनको बिठा के वहां क्या करेंगे कोई मक्खियां मरवानी है किस काम के हैं ज्यादा ज्यादा सेवा ले सकते और तो कुछ काम के हैं नहीं और इनकी आंखें खराब हो गई क्योंकि इनकी सेवा चल रही है, कुछ गुण नहीं कुछ प्रतिभा नहीं कोई इसलिए पूजा जा रहा है उसने मुंह पे पट्टी बांध रखी कोई इसलिए पूजा जा रहा है वो नग्न खड़ा है कोई इसलिए पूजा जा रहा है वो अपने बाल लौचता है केस लुंज करता है कोई इसलिए पूजा जा रहा है कोई उपवास करता मगर इन बातों का मेरे आश्रम में तो कोई मूल्य नहीं तुम कितना ही केस लॉन्च हो कोई खड़े होकर देखेगा भी नहीं कोई फिक्र भी नहीं करेगा लॉन्च करो तुम्हारी मर्जी लोग समझेंगे क्या कर रहे कि सक्रिय ध्यान की कोई भाव मुद्रा आ गई कि करो भाई कि कुंडलनी ऊर्जा साध सिर में पहुंच गई यहां कौन तुमको समझेगा कि तुम केस रुंज कर रहे हो और कोई तुम्हारे पैर नहीं छुएगा यहाँ तुम उपवास करोगे तो कोई तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि भूख है मरने में कौन सा समाचार है न तो ज्यादा खाने में कुछ है न कम खाने में कुछ सम्यक आहार जितना जरूरी है उतना सदा लेना उचित है तुम यहाँ नंगे खड़े हो जाओगे कि धूप सा कि सर्दी सा लोग समझेंगे थोड़े झक्की हो और कान के तो तुम कुछ भी नहीं हो और मैं नहीं चाहता कि मेरा सन्यासी गैर सृजनात्मक हो गैर सृजनात्मक होने के कारण ही संसार में सन्यास की प्रतिष्ठा नहीं बन पाएगी यहां तो कुछ करना होगा यहां जितने सन्यासी है सन्यासी आश्रम में है शायद भारत के किसी आश्रम में तीन सन्यासी नहीं लेकिन सब कार्य में संलग्न है कुछ बनाने में लगे और स्वभाव का कुछ ऐसा बनाना है जो कि सांसारिक न बना सकते हो तो तुम्हारी कुछ खूबी है जैसे ही सन्यासियों का गांव बसेगा तुम देखोगे हम इस देश को हजार तरह की सृजनात्मक दिशाएं दे सकते छोटी से लेके बड़ी चीजों तक हम बना सकते बनानी है क्योंकि देश गरीब है इसको समृद्ध करना है छोटे छोटे काम इस देश के जीवन में क्रांति ला सकते हैं जरा जरा सी बात से बहुत फर्क हो जाता है